श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पूजक पद ग्रहण नौकरी के बारे में श्री रामकृष्ण देव को प्रायः यही भावना व्यक्त करते हुए हमने भी सुना है अत्यंत अभावग्रस्त हुए बिना पूर्वक नौकरी करने पर किसी व्यक्ति को वे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे उनके बालक भक्तों में से एक ने स्वामी निरंजनानंद ने किसी समय नौकरी करना स्वीकार किया है यह जानकर विशेष व्यथित हो उन्हें यह कहते हुए हमने सुना है उसका शरीरांत हो गया है इस समाचार से मुझे जितना कष्ट न होता वह नौकरी कर रहा है यह सुनकर मुझको उससे भी अधिक कष्ट हुआ है इसके कुछ दिन बाद उस व्यक्ति ने पुनः भेंट होने पर जब उन्हें यह विदित हुआ कि अपनी असहाय वृद्धा माता के भरण पोषण के निमित्त उसने नौकरी करना स्वीकार किया है तब अत्यंत पूर्वक उसके शरीर तथा मस्तक पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा फिर इसमें कोई दोष नहीं इस तरह नौकरी करने से तुझे किसी प्रकार के दोष का स्पर्श नहीं होगा किंतु माँ के निमित्त न होकर यदि तू अपनी इच्छा से नौकरी करने लगता तो मैं तुझे फिर कभी छू नहीं सकता तभी तो मैं कहता हूं कि मेरे निरंजन में तनिक भी अंजन कालिमा नहीं है उसमें इस प्रकार की हीन बुद्धि का उदय ही क्यों होने लगा निरंजनानंद को नित्य निरंजन को लक्ष्य कर श्री रामकृष्ण देव की उपरोक्त बात को सुनकर अन्यान्य सभी आए हुए लोग विस्मित हुए यहाँ तक कि उनमें से एक व्यक्ति कह उठा महाशय आप तो नौकरी की निंदा कर रहे हैं किंतु नौकरी न करने पर संसार यात्रा का निर्वाह कैसे हो सकता है उत्तर में श्री राम देव बोले जो नौकरी करना चाहे करे मैं तो सबको मना नहीं कर रहा हूँ निरंजन तथा अन्यन्या बालक भक्तों को दिखाकर मैं इन लोगों से यह बात कह रहा हूँ इनकी बात अलग है श्री राम कृष्णदेव अपने बालक भक्तों के जीवन को दूसरे ही प्रकार से निर्माण कर रहे थे तथा यह कहना ही पर्याप्त है कि पूर्ण आध्यात्मिकता के साथ नौकरी का कभी सामंजस्य नहीं होता है इस प्रकार की धारणा के वशीभूत होकर ही उन्होंने ऐसा कहा था अथवा मथुर बाबू के अभिप्राय को अपने अग्रज द्वारा जानकर श्री रामकृष्ण देव तब से उनके सम्मुख न जाकर यहाँ तक जहाँ तक संभव था उनकी दृष्टि से दूर ही रहने का प्रयास करते थे क्योंकि सर्वात्मना सत्य तथा धर्म के पालन के निमित्त जिस प्रकार वे किसी किसी की अपेक्षा नहीं करते थे ठीक उसी प्रकार बिना किसी विशेष कारण के किसी की उपेक्षा कर उसे व्यर्थ में दुख देने के लिए भी वे बड़े संकुचित होते थे साथ ही मन में किसी प्रकार की आशा न रखकर गुणी व्यक्ति के गुणों का आदर करना तथा सम्मानित व्यक्ति को सरल तथा स्वाभाविक रूप से सम्मान प्रदान करना उनका स्वभाव था अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देवालय के पुजारी पद का स्वीकार करना चाहिए अथवा नहीं स्वयं इस संबंध में कुछ निर्णय करने से पहले उन्हें यही संकोच लगता था कि यदि मथुर बाबू उनसे उस पद को स्वीकार करने के लिए अनुरोध करें और उसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया तो मथुर बाबू को कष्ट होगा इस प्रकार का संशय ही श्री रामकृष्ण देव के उक्त आचरण का मूल कारण था फिर उस समय वे केवल एक युवक ही थे और मथुर बाबू रानी रसमणी के प्रधान कार्यकर्ता होने के कारण परम सम्माननीय व्यक्ति थे ऐसी स्थिति में मथुर बाबू के अनुरोध का निषेध करना उनके लिए एक प्रकार से लड़कपन ही होगा किंतु जो जो दिन बीतते जा रहे थे, दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रहना स्वयं के लिए उतना ही सुखद हो रहा था। यह अपना मनोगत भाव भी अंतर्दृष्टि संपन्न सुखद्री रामकृष्ण देव के समीप छिपा हुआ नहीं था किसी प्रकार का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यभार न लेकर वहां रहने में उस समय उन्हें पहले की तरह कोई आपत्ति नहीं थी तथा जन्मभूमि वापस जाने के लिए भी उस समय उनका मन पहले जैसा अब चंचल नहीं था यह बात इसके बाद की घटनाओं से हम भली भांति अनुभव कर सकेंगे श्री रामकृष्ण देव को जिस बात का संशय था एक दिन वही सामने आकर उपस्थित हुई काली मंदिर में दर्शनादि के निमित्त मथुर बाबू आए थे वहां से कुछ ही दूरी पर श्री रामकृष्ण देव को देखकर कर मथुर बाबू ने उनको बुला भेजा श्री देव उस समय हृदय राम के साथ टहलते हुए दूर से मथुर बाबू को देखकर वहाँ से हटकर अन्यत्र जा ही रहे थे कि ठीक उसी समय उनके नौकर ने आकर कहा बाबू आपको बुला रहे हैं श्री राम देव उनके समीप जाने में हिचक रहे हैं यह देखकर हृदय ने जब कारण पूछा तो उन्होंने कहा उनके समीप जाते ही वे मुझे यहाँ पर रहने तथा नौकरी करने के लिए कहेंगे हृदय राम बोला इसमें हानि ही क्या है ऐसे स्थान पर बड़े व्यक्ति के आश्रय में रहकर कार्य करना तो अच्छा ही है फिर क्यों हिचक रहे हो श्री रामकृष्ण देव ने कहा नौकरी में चिरकाल तक आबद्ध रहने की मेरी इच्छा नहीं है विशेषकर यहाँ पुजारी पर स्वीकार करने से देवी के समस्त आभूषणों के लिए मुझे उत्तरदायी होना पड़ेगा यह बहुत ही झंझट की बात है मुझसे यह संभव ना होगा। यदि तुम इस कार्य का भार लेकर रहो, तो पूजा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है हृदय राम वहां पर नौकरी की तलाश में तो आया ही हुआ था अतः उनकी इस बात में वह सहर्ष राजी हो गया श्री राम देव तब मथुर बाबू के समीप गए और उन्होंने जब देवालय का कार्य करने का अनुरोध किया तो श्री राम कृष्ण देव ने अपना उपरोक्त अभिप्राय व्यक्त कर दिया मथुर बाबू ने उस बात को स्वीकार कर उसी दिन से उनको काली मंदिर में श्रृंगार करने के लिए कार्य पर तथा हृदय को राम कुमार जी की तथा उनकी सहायता के लिए नियुक्त कर दिया मथुर बाबू के अनुरोध से भाई को इस प्रकार कार्य में नियुक्त होते देखकर रामकुमार जी निश्चिंत हुए